छांदोग्य उप निषद हिंदी अनुवाद अध्याय सत्व प्रथम खंड नारद के प्रति सनत कुमार का उपदेश तत्व का उपदेश करने वाला छठा अध्याय और आत्मा का तो निर्णय करने के कारण ही उपयोगी है उसमें सत निम्नतर विकार रूप तत्वों का निर्देश नहीं किया गया अतः उन नामादि तत्वों का क्रमश निरूपण कर उनके द्वारा भी शाखाचंद्र दर्शन के समान भूमा संज्ञक निरतिशय तत्व का निर्देश करूंगी इस अभिप्राय से श्रुति पर भी अविज्ञात है यह आशंका न हो इस आशय से श्रुति उनका निर्देश करना चाहती है अथवा सीढ़ियों पर चढ़ने के समान स्थूल से आरंभ करके बुद्धि के सूक्ष्म और सूक्ष्मतर विषय का ज्ञान कराकर अधिकारी को उससे अतिरिक्त स्वराज्य पर अभिव्यक्त करूंगी इस अभिप्राय से वह नामादि का निर्देश करना चाहती है अथवा क्रमश उल्लेख किया गया है यहाँ जो आख्याय तो परा विद्या की स्थिति के लिए है इस प्रकार जो अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर चुके थे और सर्व विद्या संपन्न थे उन देवर्ष नारद को भी अनात्मद होने के कारण शोक हुआ था फिर जिसे जिसने अत्यंत पुण्य संपादना नहीं किया और जो अकृतार्थ है ऐसे किसी अन्य जीव की तो बात ही क्या है अथवा आत्मज्ञान से बढ़कर और कोई कल्याण का साधन नहीं है यह प्रदर्शित करने के लिए सनत कुमार नारद आख्याय का आरंभ किया जाता है जिससे कि संपूर्ण विज्ञान रूप साधनों की शक्ति से संपन्न होने पर भी देवर्षि नारद का कल्याण नहीं हुआ इसी से वे उत्तम कुल विद्या आचार और नाना प्रकार के साधन की सामर्थ्य रूप संपत्ति से होने वाले अभिमान को त्याग कर श्रेय साधन की प्राप्ति के लिए एक साधारण पुरुष के समान कुमार जी के समीप गए इसे से श्रेय प्राप्ति में विद्या का निरतिशय साधनत्व सूचित होता है श्लोक पहला हे भगवान मुझे उपदेश कीजिए ऐसा कहते हुए सनत कुमार जी के पास गए उनसे सनत कुमार जी ने कहा तुम जो कुछ जानते हो उसे बदला ते हुए मेरे पास उपदेश लेने के लिए आओ तब मैं तुम्हें उसी से आगे बताऊंगा तब नारद ने कहा हे भगवन, मुझे अध्ययन कराइए ऐसा कहते हुए नारद जी ब्रह्मनिष्ठ योगेश्वर सनत कुमार के प्रति उपसन्न हुए अर्थात शिष्य रूप से उनके समीप गए अध्य मंत्र है अपने प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उन नारद जी से संत कुमार जी ने कहा तुम आत्मा के विषय में जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए अर्थात ऐसा प्रकट करते हुए मेरे पास उपदेश लेने के लिए आए आओ हाँ। मै यह जानता हूँ तब मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से आगे उपदेश करूंगा सनत कुमार जी के ऐसा कहने पर नारदी जी बोले श्लोक दूसरा भगवान मुझे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और चौथा अथर्गवेद याद इसके सिवा इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद वेदों का वेद व्याकरण श्राद्ध कल्प गणित उत्पात तर्कशास्त्र नीति देव विद्या ब्रह्म विद्याविद्या विद्या, नक्षत्र विद्या, विद्या गारुड मंत्र और देव जन विद्या नृत्य संगीत आदि हे भगवान यह सब मैं जानता हूँ हे भगवान मैं ऋगुवेद का अध्ययन कर चुका हूँ अर्थात मुझे ऋग्वेद स्मरण है यहाँ अध्ययन मग का स्मरण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 राशि गणित वाक्य महाकाशास्त्र वाकोवाक्य तर्कशास्त्र एन नीतिशास्त्र देश विद्या ब्रह्म अर्थात रवियजु साम सज्ञक विद्याशिक्षा कलप छंद औरजि भूत विद्या भूतशास्त्र क्षत्र विद्या धनुर्वेद नक्षत्र विद्या ज्योतिष सर्प दर्थात सर्प विद्या गारुड और आत्मविता नहीं हूँ मैंने आप जैसो से सुना है कि आत्मविद्ता शोक को पार कर लेता है और हे भगवान मैं शोक करता हूँ ऐसे मुझको हे भगवान शोक से पार कर दीजिए तब सनत कुमार ने उनसे कहा यह तुम जो कुछ जानते हो वह नामही है हे वह मैं यह सब जानते हुए भी केवल नाम ही हूं, अर्थात केवल शब्द जानने वाला हूं, क्योंकि सारे शब्द अभिधान मात्र है और संपूर्ण अभिधान मंत्रों के अंतर्गत है मैं मंत्रवित ही हूँ मंत्रवित अर्थात कर्मवित क्योंकि मंत्रों में कर्म एक होते है ऐसा आगे कहेंगे मैं आत्मा को नहीं जानता शंका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 शंका तो फिर आत्मा ही नीचे है वह आत्मा है इत्यादि शब्द किस प्रकार आत्मा की कराते हैं समाधान यह कोई दोष नहीं है जो सन्मात्र अवशिष्ट रहता है उसे यद्यपि वह मुख्य वृत्ति से किसी शब्द का वाच्य नहीं है तो भी दक्षिणा से उसी की प्रतीति करा देता है जिस प्रकार की राजा के सहित दिखाई देती हुई सेना में चंद्र ध्वज और पताका आदि की ओट में राजा की दिखाई न देने पर भी ये राजा दिखाई देते हैं ऐसा ऐसा प्रयोग होता है। फिर ऐसा प्रश्न होने पर कि इनमें राजा राजा कौन है? राजा क, कहलाने वाले विशेष व्यक्ति का निरूपण करने पर अन्य दृश्यमान पुरुषों का प्रत्याख्यान करके उनसे भिन्न राजा के साक्षात दिखलाई न देने पर भी राजा की प्रती हो जाती है उसी प्रकार अनात्मा का बाध करके आत्मा की प्रचिति होती है अतः नारद जी कहते हैं वह मैं मंत्रवित्ता अर्थात कर्मवितता ही हूँ कर्म का कार्य ही सारा विकार है अतः मैं विकारज्ञ ही हूँ आत्मज्ञ अर्थात आत्मा रूप प्रकृति कारण के स्वरूप को जानने वाला नहीं हूँ इसे से कहा है कि आचार्य वन पुरुष आत्मा को जानता है और यही बात जहां से वाणी लौट आती है इत्यादि श्रुतियों से भी प्रमाणित होता है क्योंकि मैंने आप जैसो से सुना है मुझे ऐसा शास्त्रीय ज्ञान है कि आत्मविद शोक पर अर्थात अकृतार्थता बुद्धि को तर जाता है पार कर लेता है और हे भगवान मैं अनाथ होने के कारण शोक करता हूँ सर्वदा संतप्त रहता हूँ उसे मुझको हे भगवान आत्मज्ञान रूपी नवका के द्वारा शोक सागर के पार परे पहुँचा दो मुझे कृतार्थ बुद्धि प्राप्त करा दो अर्थात अभय को प्राप्त करा दो इस प्रकार कहते हुए उन नारद जी से कुमार जी ने कहा तुमने यह जो कुछ अध्ययन किया है अध्ययन के अध्ययन से उसके अर्थ का ज्ञान भी उपलक्षित होता है अतः तात्पर्य है कि तुम जो कुछ जानते हो वह सब नाम ही है क्योंकि विकारवाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है ऐसी श्रुति है श्लोक चौथा ऋगुवेद नाम है तथा तो यजुर्वेद सामवेद चौथा अथर्मण वेद पांचवा वेद इतिहास पुराण वेद करन, श्राद्ध द्यान, द्यान, शास्त्र, शास्त्र, वेद व्याकरण श्राद्धकल्प गणित उत्पाद ज्ञान निधि तर्कशास्त्र नीतिशास्त्र विद्या भूत विद्याद्या ज्योतिष संगीत संगीतादि कला और शिल्प विद्या ये सब भी नाम ही तुम नाम की उपासना करो भाष्यार्थ ऋग्वेद नाम ही तथा यजुर्वेद इत्यादि ये सब भी नाम अतः जिस प्रकार विष्णु बुद्धि से प्रतिमा की उपासना करते है उसी प्रकार तुम नाम की यह ब्रह्म है ऐसी ब्रह्मा से उपासना करो श्लोक पांचवा वह जो की नाम की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसकी जहाँ तक नाम की गति होती है वहां तक यथे है जो कि नाम की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है नारद भगवान क्या नाम से भी अधिक कुछ है संत कुमार नाम से भी अधिक है नारद तो भगवान मुझे वही बतला गई भाषर्त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 वाके ही को करती है तथा निधिशास्त्र वेद, वेद, तर्क वेद, वेद, शास्त्र, शास्त्र, शास्त्र नीति निरुक्त वेद विद्या भूत विद्या धनुर्वेद ज्योतिष गारुड संगीत शास्त्र दिल्लीक पृथ्वी वायु आकाश तेज दैव मनुष्य पशु पक्षी तृण वनस्पति श्राउपजंतु कीट पतंग पिपिल का प्राणी धर्म और अधर्म सत्य और असत्य साधु और असाधु मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो कुछ भी है उसे वाक ही विज्ञापित करती है यदि वाणी न होती तो धर्म का और न अधर्म का ही ज्ञान होता तथा न सत्य न असत्य न साधु न असाधु न मनोज्ञ न अमनोज्ञ का ही ज्ञान हो सकता वाणी ही इज्जत का ज्ञान कराती है अतः तुम वाक्य की उपासना करोर्थ वागवा वाक्य मूल आदि आठ स्थानों में स्थित वर्णों को अभिव्यक्त करने वाली इंद्रिय है नाम से वाक उत्कृष्ट है, जिस प्रकार से पिता उत्कृष्ट होता है। उसी प्रकार लोकमय कार्य से ही कारण की उत्कृष्टता देखी जाती है नाम की अपेक्षा वाक्य क्यों उत्कृष्ट है सो बतलाते हैं वाक ही ऋग्वेद को यह ऋग्वेद है इस प्रकार विद्या विज्ञापित करती है इसी प्रकार इत्यादि को भी ये सब पूर्व समझने चाहिए तथा रदेद्न, रदेद्न को और न होते वाक्य के अभाव में अध्ययन का अभाव हो जाता अध्ययन के अभाव में उसके अर्थर्वण अर्थ श्रवण का अभाव होता और उसके श्रवण के अभाव में धर्मादि का विज्ञान न होता अर्थात धर्मादि विज्ञात न होते अतः शब्दोच्चारण के द्वारा वाक ही इन्हें सबको विज्ञापित करती है अतः वाक नाम से उत्कृष्ट है अतः तुम वाणी की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करो श्लोक दूसरा यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है उसकी जहां तक वाणी की गति है वहां तक स्वेच्छा गति हो जाती है जो की वाणी की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है नारद भगवान क्या वाणी से भी बढ़कर कुछ है सनत कुमार वाणी से भी बढ़कर है ही आरद भगवान वह मुझे बतलाइए शेष वाक्य है तृतीय खंड श्लोक पहला वाक्य की अपेक्षा मन की श्रेष्ठता मन ही वाणी से उत्कृष्ट है जिस प्रकार दो आंवले दो बेर अथवा दो बहड़े मुठ्ठी में आ जाते हैं उसी प्रकार वाक्य और नाम का मन में अंतर्भाव हो जाता है यह पुरुष जिस समय मन से विचार करता है कि मंत्रों का पाठ करू तभी पाठ करता है जिस समय सोचता है काम करो तभी काम करता है जब विचारता है पुत्र और पशुओं की इच्छा करूँ तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता है कि इस लोक और परलोकी का कामना करो तभी इसकी कामना करता है मन ही आत्मा है मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है तुम मन की उपासना करो भाष्यर्थ मन मनन शक्ति विशिष्ट अंतकरण वाणी से उत्कृष्ट है वह मनन व्यापार मन ही वाणी को वक्तव्य विषय में प्रेरित करता है अतः वाक मन के अंतर्गत है और जो जिसके अंतर्गत होता है उसकी अपेक्षा वह व्यापक होने के कारण बड़ा होता है लोक में जिस प्रकार दो, को, दो कोलो बेरो दो अक्षो बेहड़े के फलों को मुठ्ठी अनुभव करती है उन फलों को मुठ्ठी व्याप्त कर लेती है अर्थात तो वे मुठ्ठी के अंतर्गत हो जाते हैं उसी प्रकार उन आंवले आदि के समान वाणी और नाम इन दोनों को मन अनुभव करता है वह यह पुरुष जब जिस समय मन अंत करण से मनस्यन कुछ कहने की इच्छा करता है मनस्यन का अर्थ है विवेका बुद्धि कुछ कहने की इच्छा या विचार किस प्रकार यह बताते हैं मैं मंत्रों का पाठ उच्चारण करूं इस प्रकार बोलने की इच्छा करके वह पाठ करता है मैं कर्म करूं ऐसी जी बुद्धि करके कर्म करता है तथा मैं पुत्र और पशुओं की इच्छा करूँ इस प्रकार उनकी प्राप्ति की इच्छा करके उनकी प्राप्ति के उपाय का अनुष्ठान कर उनकी इच्छा करता है ऐसे कर संकल्प का पूर्वक उनकी प्राप्ति के उपाय द्वारा उन्हें चाहता अर्थात प्राप्त कर लेता है मन ही आत्मा है क्योंकि मन के रहने पर ही आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व सिद्ध होता है अन्यथा नहीं इसी से मन आत्मा है ऐसा कहा जाता है मन ही लोक है क्योंकि मन के रहने पर ही लोक और उसकी प्राप्ति के उपाय का अनुष्ठान होता है इस प्रकार क्योंकि मन ही लोक है इसलिए मन ही ब्रह्मा है क्योंकि ऐसा ही ऐसा है इसलिए मन की उपासना करें श्लोक दूसरा वह जो कि मन की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है उसकी जहाँ तक मन की गति है वहां तक स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि मन की यह ब्रह्मा ऐसी उपासना करता है भगवान क्या मन से भी बढ़कर कोई है मन से बढ़कर भी है ही भगवान मेरे प्रति उसी का वर्णन करें पुरुष संकल्प करता है तभी वह मनस्यन बोलने की इच्छा करता है और फिर वाणी को प्रेरित करता है वह उसके नाम के प्रति प्रवृत्त करता है नाम में सब मंत्र एक हो जाते है और मंत्रों में कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है अर्थात संकल्प ही मन से बढ़कर है मनस्यन के समान संकल्प भी अंत की वृत्ति ही है यानी कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों का विभाग पूर्वक समर्थन ही संकल्प है इस प्रकार विषय का विभाग पूर्वक समर्थन होने पर ही चिकित्सा बुद्धि यानी मनस्यन होता है सो तो किस प्रकार जिस समय पुरुष संकल्प करता है अर्थात यह करना चाहिए इस प्रकार कर्तव्य यदि का विभाग करता है तभी वह सोचता है मैं मंत्रों का पाठ करू इत्यादि इसके पश्चात वह मंत्रादि का उच्चारण करने में वाणी को प्रेरित करता है और उस वाणी तथा नाम रूप सामान्य में मंत्र जो शब्द विशेष ही है एक होते है अर्थात उसके अंतर्भूत होते हैं क्योंकि सामान्य में विशेष का अंतर्भाव होता है मंत्रों में कर्म एक रूप हो जाते हैं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 मंत्रों में सब कर्म एक रूप हो जाते हैं ठीक ही है श्लोक दूसरा वे ये मन आदि एकमात्र है द्व्यूलोक और पृथ्वी मानव संक ने मानव संकल्प किया है वायु और आकाश ने संकल्प किया है जल और तेज ने संकल्प किया है उनके संकल्प के लिए वृष्टि समर्थ होती है अर्थात द्व्युलोक आदि के संकल्प से वृष्टि होती है वृष्टि के संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है अन्न के संकल्प के लिए प्राण समर्थ होते हैं प्राणों के संकल्प के लिए मंत्र समर्थ होते हैं मंत्रों के संकल्प के लिए कर्म समर्थ होते हैं कर्मों के संकल्प के लिए लोक फल समर्थ होता है और लोकों के संकल्प के लिए सब समर्थ होता है वह ऐसा यह संकल्प है तुम संकल्प की उपासना करो शर्त वे ये आदि संकल्प कायना है संकल्प ही एक अयन है गमन अर्थात प्रलय स्थान जिनका ऐसे संकल्पय कायना है वे उत्पत्ति के समय संकल्पमय है तथा सिद्धि के समय संकल्पमय प्रतिष्ठित है जुलुक और पृथ्वी ने मानो संकल्प किया है क्योंकि ये देवा पृथ्वी देव और पृथ्वी निश्चल दिखाई देते हैं तथा वायु और आकाश इन दोनों ने भी मानो संकल्प किया है जिस प्रकार जल और तेज ने भी संकल्प किया है क्योंकि ये भी अपने स्वरूप से निश्चल दिखाई देते हैं उन्हें ज्वलोक और पृथ्वी आदि की संकल्प यानी संकल्प के लिए वर्षा संकल्पित होती अर्थात तो समर्थ होती है तथा तो वर्षा की संकल्पति संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है क्योंकि वृष्टि सही अन्न होता है अन्न की संकल्प्ति के लिए प्राण समर्थ होते हैं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 अर्थात कर्म और कर्ता के समवायु रूप से समर्थन होता है लोक फल के संकल्प के लिए संपूर्ण जगत अपने स्वरूप की समर्थन होता है इस प्रकार फल तो जो सारा जगत है वह सब का सब संकल्प मूलक ही है अतः वह संकल्प ही विशिष्ट है इसलिए तुम संकल्प की उपासना करो ऐसा कहकर सनत कुमार जी उसके उपासक के लिए फल बताते हैं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 मुझे उसी का उपदेश करें वह भा जो ध्रुव अर्थात नित्य लोगों को जो अन्य अधिकों की अपेक्षा ध्रुव है स्वयं ध्रुव होकर क्योंकि लोकवान भोक्ता के अध्रुव होने पर लोगों में ध्रुवता की कल्पना करना व्यर्थ है अतः ध्रुव होकर प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित सामग्री सामग्री संपन्न संपन्न लोगों को क्योंकि वह पशु से से होता है ऐसा है ऐसा देखा गया स्वयं भी अपनी से संपन्न होकर तथा अव्यथमान शत्रु आदि के भय से रहित लोगों को स्वयं भी अव्यथमान व्यथित होता हुआ अभि सब प्रकार से प्राप्त करता है ऐसा इसका तात्पर्य है जहाँ तक संकल्प की गति है अर्थात संकल्प का विषय है वहां तक इसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जहां तक उसके संकल्प की गति होती है वहीं तक न कि सबके संकल्प की सब गति तक क्योंकि ऐसा न मानने से आगे बतलाए हुए फलों से विरोध आएगा यह संकल्पम ब्रह्मेति उपास, उपास इत्यादि मंत्र का अर्थ पूर्ववत है खंड पांचवा संकल्प की अपेक्षा चित्त की प्रधानता शो पहला चित्त ही संकल्प से उत्कृष्ट है जिस समय पुरुष चेतनावान होता है तभी वह संकल्प करता है फिर मनन करता है तत्पश्चात वाणी को प्रेरित करता है उसे नाम में प्रवृत्त करता है नाम में मंत्र एक रूप होते हैं और मंत्रों में कर्मचार्थ चित्त ही संकल्प से उत्कृष्ट है चित्त यानी चेतित्व चेतयिताप्त काल के अनुरूप बोधयुक्त होना तथा भूत और भविष्य विषयों के प्रयोजन का निरूपण करने में समर्थ होना यह संकल्प की अपेक्षा भी बढ़कर है यह कैसे सो बतलाते हैं जिस समय पुरुष प्राप्त हुई वस्तु को यह इस प्रकार की वस्तु प्राप्त हुई है इस प्रकार चेतित करता है तभी वह उसे ग्रहण करने अथवा त्यागने के लिए संकल्प करता है फिर मनस्य न करता है इत्यादि शेष अर्थ पूर्वत है श्लोक दूसरा वे ये संकल्प आदि एकमात्र चित्त रूप ले तथा चित्त में ही प्रतिष्ठित है इसी से यद्यपि कोई मनुष्य बहुत तो यदि वह अचित होता है तो लोग कहने लगते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है यदि कुछ जानता अगर विद्वान होता तो ऐसा अचित न होता और यदि कोई अल्पज्ञ होने पर भी चित्तवान हो तो उसी से वे सब श्रवण करना चाहते हैं अतः चित्त इनका एकमात्र आश्रय है चित्त आत्मा है और चित्त ही है तुम चित्त की उपासना करो संकल्प से लेकर एकमात्र ले वाले वाले वाले चित्तमय, चित्त चित्त से से उत्पन्न होने वाले और प्रतिष्ठित, रहने वाले है। इस प्रकार पूर्वत ही समझना चाहिए इसके सिवा चित्त की महिमा इस प्रकार है क्योंकि चित्त संकल्प आदि का मूल है इसलिए यदि कोई पुरुष बहुत बहुत भहुद से शास्त्र आदि का परिज्ञान रखने वाला होकर भी औचित्त अर्थात प्राप्त विषय आदि के यथार्थ स्वरूप को जानने की सामर्थ्य से रहित हो तो निपुण लौकिक पुरुष उसके विषय में यह कुछ नहीं है विद्यमान होते हुए भी ही है, ऐसा कहने लगते हैं। वे यह भी कहते हैं कि इसने जो कुछ शास्त्र जाने अथवा सुने हैं वे भी इसके लिए व्यर्थ ही है क्यों व्यर्थ है यदि यह विद्वान होता तो ऐसा अचित मूड न होता त्पर्य तो यह है कि इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रुत ही है ऐसा वे कहते हैं और यदि होने पर भी वह चित्तवान होता है तो उससे उसकी कही बातों को ग्रहण करने के लिए ही वे सुनने की इच्छा करते हैं अतः तो चित्त ही इन संकल्प आदि का एकायन है इत्यादि पूर्ववत समझना चाहिए श्लोक तीसरा जो कि चित्त की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है अपने लिए उपचित एवं ध्रुव लोगों को स्वयं ध्रुव होकर प्रतिष्ठित लोगों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पाने वाले लोगों को स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है जहाँ तक चित्त की गति है वहां तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि चित्त की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है भगवान क्या चित्त से बढ़कर भी कुछ है चित्त से बढ़कर भी है ही भगवान मुझे उसी का उपदेश करे खंड चित्त की अपेक्षा ध्यान का महत्व श्लोक पहला ध्यान ही चित्त से बढ़कर है पृथ्वी ध्यान करती है अंतरिक्ष ध्यान करता है जुलोक ध्यान करता है जल ध्यान करते हैं पर्वत ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य भी मानोध्यान करते हैं अतः जो लोग यहाँ मनुष्य में प्र, महत्व प्राप्त करते हैं वे मानव ध्यान के लाभ का ही अंश प्राप्त करने वाले है अतः तुम ध्यान की उपासना करो भाषर्त ध्यान ही चित्त से बढ़कर है देवतादिशा आलम्बन में विजातीय वृत्तियों से अविच्छिन्न एक ही वृत्ति के प्रवाह का नाम ध्यान है जिससे एकाग्रता ऐसा भी कहते हैं फल से भी ध्यान का महत्व देखा ही जाता है किस प्रकार जिस प्रकार ध्यान, करता हुआ योगी ध्यान का करती हुई सी निश्चल दिखलाई देती है तथा अंतरिक्ष ध्यान करता सा जान पड़ता है इत्यादि शेष अर्थ इसी प्रकार समझना चाहिए देव और मनुष्य मनु देव मनुष्य कहे गए हैं अथवा देवतुल्य मनुष्य ही देव मनुष्य है तत्पर्य है कि क्षमा गुणों से संपन्न पुरुष देव भाव का कभी त्याग नहीं करते इस प्रकार ध्यान विशिष्ट है इसलिए मनुष्य में जो भी लोग इस लोक में गुणों के कारण महत्ता, प्राप्त करते हैं अर्थात तो महत्व के हेतुभूत धनादि प्राप्त करते हैं वे ध्यानापादांश के समान है ध्यान के आदन का नाम है ध्यानापाद अर्थात ध्यान के फल की प्राप्ति उसके एक अंश अवयवैज्ञानिक कला से युक्त होते हैं, है कि पेमानु तात्पर्य के कला से संपन्न होते हैं तथा वे निश्चल से दिखाई देते हैं क्षुद्र पुरुषों के समान नहीं देखे जाते और जो अल्प अर्थात धनादि के महत्व के एक अंश को भी प्राप्त नहीं है वे उपर्युक्त मनुष्यों से विपरीत कल ही करने वाले विश्व दूसरे के दोषों को प्रकट करने वाले और उपवादी जिनका दूसरों के दोषों के, दूशों के दोषो को उनके समीप ही कहने का स्वभाव होता है ऐसे हो जाते हैं और जो लोग धनादि के कारण महत्व को प्राप्त हुए हैं हैं तथा तो जो दूसरे के प्रति प्रभु होते प्रभु होते अर्थात विद्याचार्य या राजेश्वरादि होते हैं वे मानव ध्यान फल का अंश प्राप्त करने वाले हैं ऐसा ध्याना पदांश का अर्थ पहले कहा जा चुका है अर्थाफल से भी ध्यान का महत्व प्रतीत होता है इसलिए यह चित्त से बढ़कर है अतः तुम इसकी उपासना करो ऐसा पूर्ववत अर्थ समझना चाहिए श्लोक तो दूसरा वह जो ध्यान की यह ब्रह्म है, उप, है।, है, है।, है ऐसी उपासना करता है जहाँ तक ध्यान की गति है वहाँ तक उसकी स्वच्छा गति हो जाती है जो कि ध्यान की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है भगवान क्या ध्यान से भी उत्कृष्ट कुछ है ध्यान से भी उत्कृष्ट है ही भगवान मुझे उसी का उपदेश करे खंड सातवा ध्यान से विज्ञान की महत्ता श्लोक पहला विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है विज्ञान से ही पुरुष ऋग्वेद समझता है तथा विज्ञान से चौथे आतर्वण वेद, वेद, आतर वेद वेदों में पांचवे वेद इतिहास पुराण व्याकरण श्राद्धकल्प गणित उत्पात ज्ञान निधि शास्त्र तर्कशास्त्र नीति देव विद्या निरुक्त ब्रह्म विद्या भूतविद्या धनुर्वेद ज्योतिष गारुड़ और शिल्प विद्या जो लोग पृथ्वी वायु आकाश जल तेज देव मनुष्य पशु पक्षी तृण वनस्पति श्राउप कीट पतंग विपीलिका पर्यत संपूर्ण जीव धर्म अधर्म सत्य असत्य साधु असाधु मनोज्ञ अमनोज्ञ रस अन्न तथा यह लोक और परलोक को जानता है तुम विज्ञान की उपासना करो भाष्यर्थ विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है विज्ञान ऋग्वेद है।, है।, है, है।, है इस प्रकार प्रमाण रूप से जानता है जिसका अर्थ त्यान ध्यान का कारण है तथा यजुर्वेद इत्यादि शेष अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिए यही नहीं पशु आदि को शास्त्र शुद्ध धर्म और अधर्म को लोक दृष्टि से अथवा स्मृतियों द्वारा निर्णित शुभ और अशुभ को एवं संपूर्ण अदृष्ट विषय को भी वह विज्ञान से ही जानता है ऐसा इसका पर है अतः ज्ञान से विज्ञान की श्रेष्ठता ठीक ही है इसलिए तुम विज्ञान की उपासना करो श्लोक दूसरा वह जो विज्ञान की या ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसे विज्ञानवान एवं ज्ञानवान लोगों की प्राप्ति होती है जहां तक विज्ञान की गति है वहां तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि विज्ञान की मुझे वही बतलावे इस उपासना का फल श्रवण करो विज्ञानवान अर्थात जिन लोगों में विज्ञान है उन्हें तथा ज्ञानवन लोकों को अभिशुद्ध प्राप्त कर लेता है विज्ञान शास्त्र शास्त्रा के विषय तथा अन्य विषय संबंधी निपुणता का नाम है उनसे संबंध पुरुषों से युक्त लोगों को प्राप्त कर लेता है ऐसा इसका तात्पर्य है खंड आठवा विज्ञान से बल की श्रेष्ठता श्लोक तो पहला बल ही विज्ञान की अपेक्षा उत्कृष्ट है सो विज्ञानवानों को भी एक बलवान हिला देता है जिस समय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 बल से ही पृथ्वी स्थित है बल से ही अंतरिक्ष बल से ही दुलोक बल से ही पर्वत बल से ही देवता और मनुष्य बल से ही पशु पक्षी तृण वनस्पति शपद और कीट पतंग एवं समस्त प्राणी स्थित है तथा बल से ही लोक स्थित है तुम बल की उपासना करो भाष्यर्थ बल की विज्ञान से बल ही विज्ञान से उत्कृष्ट है अन्न के उपयोग से प्राप्त हुई मन की विज्ञे पदार्थ के प्रतिभा की शक्ति का नाम बल है क्योंकि अनशन करने के कारण भगवान मुझे का प्रतिभान नहीं होता ऐसी छठे अध्याय में के, के रूप है शरीर में भी वह बल ही उठने आदि का सामर्थ्य है क्योंकि सौ विज्ञानवानों को भी एक ही बलवान प्राणी इस प्रकार का पायमान कर देता है जैसे एकत्रित हुए सौ मनुष्य को एक मत्तः थी क्योंकि अन्नादि के उपयोग के कारण होने वाला बल ऐसा है इसलिए यह पुरुष जिस समय बली अर्थात बल से होता है तो वह उत्थाता होकर वह गुरुजन और आचार्य का परिचारक परिचर्या परिचर्यानी सुश्रुषा करने वाला होता है परिचर्या करने के उप, करने पर उपस्थिति करने वाला उनके समीप पहुंचने वाला उनका अंतरंग अर्थात प्रिय होता है न होने जाने पर वह भाव से आचार्य अथवा किसी अन्य उपदेश करने करने करने वाले गुरु का दर्शन वाला वाला होता होता है, है, फिर वह कथन को श्रवण तत्पश्चात इनका यह कथन है इस प्रकार उपपन्न है इनका यह कथन इस प्रकार उपपन्न है इस प्रकार युक्तिपूर्वक मनन करने वाला होता है तथा मनन करने पर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 तो हो जाती है, जो की बल्कि है इस प्रकार उपासना करता है भगवान क्या बल से भी उत्कृष्ट कुछ है बल से उत्कृष्ट भी है ही भगवान मेरे प्रति उसी का वर्णन करें। खंड नल की अपेक्षा न की प्रधानता जो पहला अन्न ही बल से उत्कृष्ट है इसी से यदि दस दिन भोजन न करे और जीवित भी रहा जाए तो भी वह अदृष्टा अश्रोता अमनता अब्धा अकर्ता और अविज्ञाता हो ही जाता है फिर अन्न की प्राप्ति होने पर ही वह दृष्टा होता है श्रोता होता है मनन करने वाला होता है बुद्धा होता है करता होता है और अविज्ञाता होता है तो अन्न की उपासना करो वह शर्त अन्न ही बल से उत्कृष्ट क्योंकि यह बल का कारण है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 उनसे श्रवण करने वाला भी नहीं रहता इत्यादि सब बात पहले से विपरीत हो जाती है फिर जब बहुत दिन भोजन न करने पर दर्शन आदि क्रियाओं में असमर्थ रहने पर अन्न का आयी आगमन का नाम आय अर्थात अन्न की प्राप्ति है वह जिसे होती है उसे अन्न का आयी कहते हैं तृति में जो आयी ऐसा पाठ है वह आयी का वर्ण व्यत्यय करके है तथा तो ऐसा भी इसी अर्थ में समझना चाहिए क्योंकि श्रुति श्रोता आदि कार्य का प्रतिपादन करती है अन्न का उपयोग करने पर ही दर्शन की दर्शन आदि की शक्ति देखी जाती है उसकी अप्राप्ति होने पर नहीं अतः तुम अन्न की उपासना करो श्लोक दूसरा वह जो कि अन्न की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसे अन्नवान और पानवान लोगों की प्राप्ति होती है जो कि अन्न की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना क... जहां तक अन्न की गति है वहां तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि अन्न की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है भगवान क्या अन्न से बढ़कर भी कुछ है अन्न से बढ़कर भी है ही भगवान मुझे उसी का उपदेश कीजिए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 यह सोच करके खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो जाते हैं, यह जो पृथ्वी है मूर्तिमान जल ही है तथा तो जो अंतरिक्ष जो द्वलोक जो पर्वत जो देवलोक जो मनुष्य और पक्षी तथा परन्त प्राणी है वे भी मूर्तिमान जल ही है अतः तुम जल की उपासना करो भाष्यर्थ अन्न का कारण होने से जल ही अन्न की अपेक्षा उत्कृष्ट है क्योंकि ऐसा है इसलिए जिस समय सुवृष्टि के लिए सुंदर वृष्टि नहीं होती उस समय दुखी होते है, है? है। सुवृष्टि होती है उस समय प्राण अर्थात प्राणी सुखी हर्षित होते है कि इस बार बहुत सा यानी खूब अन्न होगा क्योंकि मूर्त अन्न जल से उत्पन्न हुआ है इसलिए यह मूर्त अर्थात मूर्तिमान भेद के आकार में परिणत हो जाने के कारण जो मूर्ति मी है वह यह पृथ्वी और अंतरिक्ष इत्यादि मूर्तिमान जल ही है अतः तुम जल की उपासना करो श्लोक दूसरा वह जो की जल की यह ब्रह्म है इसे उपासना करता है संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और तृप्तिमान होता है जहाँ तक जल की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो की जल की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है भगवान क्या जल से भी श्रेष्ठ कुछ है जल से श्रेष्ठ भी है ही भगवान मुझे उसी का उपदेश करें। इस उपासना का फल वह जो कि जल ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है संपूर्ण कामनाओं का काम्य वस्तुओं का अर्थात मूर्तिमान विषय को प्राप्त कर लेता है तथा तो तृप्ति भी जल जनित होने के कारण जल की उपासना करने से वह तृप्तिमान होता है विशेष अर्थ पूर्ववत है पहला